कलाह का सम्मान माटी माटी रे चाक पर तुझे जुल इसी प्यासे की प्यास मैं बुझाऊं तुलसी अरे ओ तुलसी हां बाबू अरे क्यों मिट्टी खराब कर रही है खिलाने बना रही हूं बापू मिट्टी कहां खराब कर रही हूं ये तूने बनाए हैं हां अच्छे हैं ना अरे इस तरह से नहीं बनाते तो सिखाओ ना कैसे बनाते हैं नहीं नहीं बेटी लड़की अकेले नहीं बनाती <coughs> कितनी बार बताया है जा बाबूआ को भेज <coughs> उसे जरूर सिखाओगे पर मुझे नहीं सिखाओगे हां हां हा, नहीं सिखाऊंगा अरे तू लड़की है लड़की हूं तो क्या हुआ देख तुम मिट्टी तैयार कर और भट्टी के लिए तैयारी कर मां के साथ और देख खिलौनों को रंग दे वो सब भी आप और बबुआ करो ना उसके लिए मैं क्यों <coughs> बहुत बोलने लगी है उल्टे जवाब देने लगी है तू क्यों चिल्ला रहे हो तुलसी के बापू कितनी बार कहा है चिल्लाओ नहीं खांसी उठती है उसे। अरे मुझे क्यों कह रही है अरे अपनी लड़की को समझा जा तुलसी जीवा जा बेटी जा तू अंदर जा बेटी अरी तुलसी आ खबर इधर बेटी इधर बापू को क्या हो गया बापू अरे क्या हो गए मां ये ये बेहोश हो गए हाय बेटी इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा तू ऐसा कर तू रामू काका को बुला ला भाग कर हां अभी बुलाती हूं मैं ये क्या हो गया ये तो भले चंगे थे अभी हाय हाय बुलसा हां मां तेरे बाबू को ठीक होने में तो अभी बहुत दिन लगेंगे बेटी सब मच में नहीं आता कहां से लाएंगे इतने पैसे और खिलौने दिए बर्तन ये कौन बनाएगा ये सब क्या बेचेंगे हम? और क्या खाएंगे मां हम दोनों मिलकर बनाएंगे बबुआ मदद करेगा मैंने कुछ खिलौने बना भी लिए हैं तूने हां मां कुछ और बनाऊंगी दिए और बर्तन तो आप बना ही सकती हो मैं मैं बेटी हां मां बनाते हुए देखा तो है वैसे बचपन में अपने बापू की मदद भी की है शादी के बाद तेरे बापू की भी मदद की है पर बेटी बनाय नहीं कभी पता नहीं बना सकूंगी कि नहीं बना सकूंगी मां बना कर तो देखो पहले कुछ खराब हो जाएंगे तो क्या हुआ दोबारा बना लेंगे चलो मां शुरू करते हैं अच्छा बेटी चलो अच्छा चल माटी माटी रे खिलौने माटी माटी रे खिलौने मैं बनाऊं रोते तुलसा तुलसा देख तेरी मास्टर नीजी आई है शायद नमस्ते बहन जी नमस्ते नमस्ते बहन जी नमस्ते जी बैठिए बहन जी जी शुक्रिया तुलसा बेटी 4-5 दिन से स्कूल नहीं आई तो सोचा देखती चलूं बहन पिता जी पिताजी बीमार हैं और अस्पताल में हैं उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी ओह अब कैसी तबीयत है उनकी पहले से ठीक हैं अरे ये खिलौने तो बड़े सुंदर हैं भाई किसने बनाए ये खिलौने इसी ने बनाए हैं बहन जी इसी ने बनाए हैं हाय बहुत सुंदर और तरह-तरह के खिलौने बनाती है ये अच्छा तुलसी तुम्हारे हाथों में तो जादू है बेटी लेकिन क्या फायदा बाबू तो चाहते ही नहीं कि मैं खिलौने बनाऊं वो तो इससे भी अच्छे खिलौने बनाते हैं भाई खिलौने तो तुमने भी बहुत अच्छे बनाए हैं ये खिलौने तो जैसे आया मैंने वैसे बनाए पता नहीं कोई खरीदेगा भी कि नहीं अरे अरे क्यों नहीं खरीदेगा कोई देखो बेटी तुम ये खिलौने मेले और हाट में ले जाओ अरे खूब बिकेंगे वहां इतने सुंदर खिलौने कहां मिलते हैं हमारे गांव में चलो भाई सबसे पहले तो मैं खुद ही कुछ खिलौने खरीदती हूं अपने बच्चों के लिए बहन जी अगर आपको अच्छे लगे तो तो आप ऐसे ही ले जाइए हां जी नहीं नहीं तुलसी तुम्हारी मेहनत का मूल्य तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना और फिर ये खिलौने पाकर तो मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे आ, अच्छा बेटी पिताजी तुम्हारे ठीक हो जाएं तो स्कूल आ जाना जी बहन जी जरूर अच्छा नमस्ते, नमस्ते जी नमस्ते बहन जी नमस्ते बेटा मां चलेंगे ना हम मेले में खिलौने और बर्तन बेचने हां बेटी जरूर चलेंगे चल जल्दी जल्दी हाथ चला हां मां माटी माटी तुलसा की मां जी अरे एक गिलास पानी तो ला देना जी अभी लाई हां ये लो लो हां दो महीने बाद खराई हो कितना अच्छा लग रहा है हां मां कल सूना सूना लग रहा था हां बेटी तुलसी की मां जी बीमारी में इतना पैसा लगा उसका कर्जा हो गया होगा सर पर हमने कोई कर्जा नहीं लिया क्या हां हां बाबू हमने जो खिलौने बनाए उसे मां और मैंने मेलों में बेचा और उन पैसों से आपका इलाज करवाया क्या हमारी तुलसी के हाथ में कला है बिना सिखाए इतने अच्छे और नए-नए खिलौने बनाती है जो हाथों हाथ बिक जाते हैं सुनो जी अगर तुम सिखाओगे ना मुझे क्यों सिखाएंगे बापू वो तो बबुआ को सिखाएंगे अरे नहीं बेटी नहीं अब तुम्हें तुम्हें खिलाने बनाना जरूर सिखाऊंगा हां हां अच्छा तुझे सब सिखाऊंगा सच बापू हां बेटी बर्तन खिलाने सब सिखाओगे माटी माटी रे झाक पर तुझे झुलाऊं माटी माटी रे झक पर तुझे झुलाऊ घर की गरीबी को मैं दूर हटाऊ घर की गरीबी को मैं दूर हटाऊ कला का सम्मान निमई और गौरंग साहसी मेघराज एक पल की बात अजगर और नननी सयाली सहयोग और कला का सम्मान आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉक्टर अमरेन्द्र बेहरा आलेख मोहम्मद अलीम विजय शर्मा देव शंकर नवीन पंकज चतुर्वेदी विवेक कुमार गौतम और सुरेखा पाणंदीकर कलाकार मंजुमेनी शांति एस कालरा रसज्ञ गीता वर्मा प्रभु दयाल खट्टर यमन कौशिक समीर ठुकराल अनन्या जैमिनी कुमार सुरेंद्र कौशिक कीमती आनंद रश्मि नीरज शर्मा सुषमा कौशिक आरती बक्षी हर्ष बाला आशीष बक्षी सुरेंद्र सेठी और वीना हुरा संगीत विनोद शर्मा गायन स्वर नेहा शर्मा निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी विमल छिब्बर और अब्दुल खलिक धनंकन सतीश लाड़े दीपक पांडे भूषण गजवीय और बटिलंग लिंगदो तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो रमेश रानी शर्मा और वंदना अरिमर्दन ये करिक्रम राश्चिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा निर्मित और प्रस्तुत किये गए।